कैसे हो सकता है किसी भी एंट्रेंस गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वो नजर क्यों नहीं आ रहा है आखिर किसी ना किसी में तो दिखना चाहिए ना और ये एग्जीबीशन से बाहर जाते भी नहीं दिख रहा है रूही हर्ष ने रूही की तरफ देखकर अपनी आंखें लाल करते हुए कहा तुम्हारे पापा को कोई ऐसी भी विद्या आती थी क्या जिससे वो गायब हो जाते थे कोई जादू वगैरह भी आता था क्या उन्हें विक्रांत को भी इस वक्त काफी अजीब फील हो रहा था उसे अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए एंटी सर्विलांस टूल की याद आ रही थी और बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि कहीं जोधन सिंह के पास कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं थी जिसकी मदद से वो खुद को सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आने से बचा ले रहा था वरना भला वो कैसे बिना एंट्रेंस गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आए एग्जीबीशन के अंदर घुस गया था और फिर वहां से बाहर भी निकल गया जबकि ऐसा तो किसी भी विजिटर के साथ नहीं हुआ था वहाँ जितने भी विजिटर्स आए थे एंट्रेंस गेट पर उन सभी की रिकॉर्डिंग हुई थी विक्रांत अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे अपना पर्सनल काम याद आ गया दरअसल अदृश्य शक्ति का ख्याल आते ही उसे अपने अगले दिन के कोडवर्ड का ख्याल भी आ गया सो विक्रांत ने बिना किसी देरी के तुरंत ही अपने दिमाग में टैप किया और फिर उसे अगले दिन का कोडवर्ड मिल गया अगले दिन के लिए विक्रांत का कोडवर्ड पहाड़ और पानी शब्द था इस नए कोडवर्ड के मिलने से विक्रांत का कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया था पहाड़ कोडवर्ड मिलने से अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया था कि अभी इस केस के इन्वेस्टिगेशन में वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और आगे चलकर निश्चित रूप से उसे सफलता मिलने ही वाली है अभी विक्रांत को नया कोडवर्ड मिला ही था कि अचानक से रूही बोल पड़ी अरे ये देखो यहाँ पर मुझे पता लग गया है कि ये सब क्या चल रहा है सच में हर्ष ने रूही की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा क्या पता लग गया तुम्हें जल्दी बताओ अरे देखो यहाँ पर जितने भी विजिटर आये हुए है उन सभी के पास विजिटर पास है रोही ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बिना विजिटर पास के थोड़ी ना कोई आया है रूही की पूरी बात खत्म होने से पहले ही हर्ष ने बीच में ही बोल दिया अरे यार इसको स्पेशल टीम में किसने भेज दिया यार। भाई तू जा तू, जाए तू जा आराम की जरूरत है विक्रांत ने हर्ष की तरफ देख कर होते हुए कहा अरे वो तो मुझे भी पता है कि सबके पास विजिटर पास है रूही ने भी हर्ष की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा लेकिन यहाँ देखो जो विजिटर पास वो सभी ने अपने गले में लटका रखा है जितने भी विजिटर्स हैं सिर्फ यहाँ स्टाफ के लोगों ने विजिटर पास नहीं पहना हुआ है हाँ मैंने भी ये चीज नोटिस की है स्टाफ मेंबर को छोड़कर सभी ने विजिटर पास गले में लटका रखा है हर्षित ने रूही की बातों से सहमति जताते हुए कहा तो इसका क्या मतलब है हर्ष को अभी भी पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी अरे इसका मतलब ये है कि अगर जोधन सिंह के पास विजिटर पास नहीं था और फिर भी वो एग्जीबीशन के अंदर तक पहुंचा हुआ था तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जीबिशन के स्टाफ के रूप में अंदर गया था और वो स्टाफ वाले एंट्रेंस गेट से अंदर गया था और वहीं से बाहर भी निकला था विक्रांत ने जवाब दिया गजब है यार बंदा इतनी बड़ी चोरी करने जा रहा था लेकिन एक पास नहीं खरीद पा रहा था हर्ष ने फिर बीच में बोल दिया उसका तर्क सुनकर हर्षित और अनुष्का ने अपना सिर पीट लिया नहीं ऐसी बात नहीं है रोही ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा देखो मेरे पापा कोई भी काम करते थे तो वो बहुत प्लानिंग के साथ करते थे और जहाँ तक मुझे पता है तमिल स्टार की चोरी उनकी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी थी ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो बिना सारी चीज जाने समझे इसके लिए आगे बढ़े होंगे उन्होंने एग्जीबीशन के बारे में सब कुछ पता कर लिया होगा तभी आगे का प्लान बनाया रहा होगा तो तुम्हारा मतलब है की हर्ष ने अपनी बहुए टेडी करते हुए कहाधन सिंह और उसका साथी एग्जीबीशन हॉल में चोरी के बहुत दिन पहले से ही रह रहा था वो दोनों उस जगह और एग्जीबीशन लगने से पहले से ही छुपे हुए थे भी आगे बताते भी वैसे जब पापा ने और जब वो घर से निकले थे तब उसके तकरीबन तीन या चार दिन बाद टीवी पर तमिल स्टार की चोरी होने की न्यूज आई थी इसका मतलब ये है की मेरे पापा को एग्जीबीशन वाले प्लेस को जानने समझने के लिए सिर्फ दो दिन मिले थे फिर आगे उसने बताया की और इतने हाई सिक्योरिटी वाले जगह पर मात्र दो दिन की तैयारी के बाद चोरी करना कोई आसान काम नहीं है भले मेरे पापा इन सब कामों में एक्सपर्ट थे लेकिन उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं था मतलब अकेले उनके बस का नहीं था तो तो मेरा मतलब है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पापा के साथ जो आदमी मिला हुआ था वो कोई अंदर का आदमी था मतलब कोई स्टाफ मेम्बर या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कोई विक्रांत ने रूही के कहने का मतलब समझ लिया था सोच ने कहा और इसी अंदर के आदमी ने तुम्हारे पापा को एग्जीबीशन के अंदर आने जाने का ऐसा एक्सेस बना कर दिया था जिससे वो सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आ रहे थे है ना? इस नई थ्योरी ने एक बार के लिए सभी को हैरत में डाल दिया हाँ कुछ ऐसा ही हुआ रहा होगा रूही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मेरे पापा कोई भी काम बड़ी सावधानी के साथ करते है अगर कोई भी काम बिल्कुल सेफ और प्लैंड नहीं रहता तो फिर उसमें वो अपना हाथ भी नहीं डालते हैं अनुष्का ने तुरंत ही कहा मुझे जहां तक लग रहा है ये कोई स्टाफ का आदमी है और पूरी संभावना है कि ये कोई बड़ा अधिकारी है एक मिनट पहले एक बार यहां देख तो लें हर्षंद ने जवाब दिया अचानक ही उसे कुछ मिला था उसने तुरंत ही स्क्रीन पर सबका ध्यान खींचते हुए कहा यहां देखे यहाँ पर ये इस जगह पर जोदन सिंह लास्ट बार नजर आया है इसके बाद वो पूरे एग्जीबिशन हॉल में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा है वो एग्जिबिशन के थर्ड फ्लोर पर यहां से ये देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और ये एरिया प्राइवेट जोन है मतलब यहाँ पर कोई भी ना तो इमरजेंसी विंडो है और ना ही कोई स्टेयर फिर आगे उसने बताते हुए कहा यहाँ पर सिर्फ चूंकि हर्षित ने पूरे एग्जीबिशन के ले की स्टडी की हुई थी इस वजह से वो अपनी पूरी बात भी नहीं खत्म कर पा रहा था एक मिनट मुझे देख दो अनुष्का ने आगे आकर लेआउट में देखते हुए कहा अरे ये क्या ये तो एके है क्या एक के सैतालीस हर्ष चौंकते हुए मतलब अशोक ए के साहब तमिल स्टार के मालिक उनका कमरा है इसका मतलब की जोधन सिंह के साथ ए के भी मिला हुआ था अच्छा पहले के स्पेशल फोर्स को इसका पता भी नहीं चला तमिल स्टार के अलावा हर्षित ने आगे बताते हुए कहा वहाँ एग्जीबिशन में तमिल स्टार के अलावा एक एक और भी कई चीजें लगाई गई थी हालांकि एक एक कभी खुद उस एग्जीबीशन में नहीं आया था लेकिन उसके आदमी वहां की सिक्योरिटी पर नजर रख रहे थे और उसको पूरी रिपोर्ट भी दे रहे होंगे मैंने एग्जीबीशन का रूल बुक पढ़ा था उसमें साफ लिखा है कि एग्जीबीशन में जिन लोगों का सामान लगाया जा रहा है वो खुद वहाँ आकर सिक्योरिटी चेक कर सकते है मतलब एक, एक को पूरा अधिकार था कि वो की वो एग्जीबीशन की सिक्योरिटी व्यवस्था पर नजर रख सके और साथ ही अगर उसे सिक्योरिटी में कोई कमी लगती है तो फिर वो इसकी कम्प्लेट भी कर सकता है और अगर एक एक के आदमियों को वहां पर कोई गड़बड़ी दिख रही थी तो उनके पास पर्याप्त टाइम था कि वो एक तक इसकी खबर पहुंचा सकें और जो भी एक्शन लेना हो ले सकें लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हाँ ये बात तो सही है अनुष्का ने जवाब दिया लेकिन अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत कहाँ है ये सब तो बस एक अनुमान है जिसके आधार पर हम ये सब कह रहे हैं लेकिन फिर भी यार किसी ने आज तक सोचा भी नहीं रहा होगा कि तमिल स्टार की चोरी के पीछे उसके मालिक का ही हाथ हो सकता है हर्ष ने चौंकते हुए कहा अच्छा हम लोग इतने दिन से इस केस के चक्कर में घूम रहे हैं और इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब जाकर हमें केस का असली पॉइंट मिला है हर्षंद ने कहा फिर उसने बताया कि जाह्वी के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें साफ लिखा है की जब तमिल स्टार की चोरी हुई थी तब स्पेशल एजेंसी ने एक एक को भी इन्वेस्टिगेट किया था उस पर एजेंसियां काफी दिनों तक नजर रखती रही थी लेकिन उनके पास से कुछ नहीं मिला था एजेंसी ने बिल्कुल श्योर कहा था कि एक के पास ना तो तमिल स्तर है और ना ही इससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन इसका मतलब यह है कि हमें अभी तमिल स्तर के बारे में सिर्फ जोधन सिंह ही बता सकता है जोधन को ही पता हो सकता है की तमिल स्तार कहाँ छुपाया गया है नहीं ऐसा नहीं है सिर्फ जोधन को ही तमिल स्तर के बारे में नहीं पता हो सकता है विक्रांत ने कहा कम से कम अभी हमको ये पता लग गया है ना कि एके और उसके आदमी इस चोरी में जोधन सिंह के साथ मिले हुए थे तो हम हम लोग ए के स्टाफ मेंबर को पकड़कर उन्हें इंटेरोगेट कर सकते हैं बस हमें ये पता लगाना होगा कि उसके स्टाफ मेंबर में कौन कौन जोधन के साथ मिला हुआ था अरे नहीं सर आप लोग गलत समझ रहे है रोहित अचानक से बोलते हुए कहा ये जो पापा के साथ मिला हुआ था ये अलग है और एक के आदमी अलग है ये हो सकता है की एक अपने आदमियों के थ्रू पापा से ये काम करवा रहा था लेकिन वहाँ एग्जीबीशन में जो आदमी उनके साथ था और जिसको पापा इशारा कर रहे थे वो अलग है क्योंकि पापा का वो कोड बहुत सीक्रेट है वो सिर्फ उनके बेहद करीबियों को ही उस सीक्रेट कोड के बारे में पता था उन्होंने और किसी को इसके बारे में नहीं बताया था हाँ सही बात सही बात विक्रांत ने तुरंत जवाब दिया उसने रोही की बातों पर सीरियसली विचार किया तो पता लगा कि वाकई में रोही का कहना सही है ऐसा लग रहा है कि जोधन सिंह का साथी वाकई में कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है और इस वक्त तमिल स्टार उसी के पास हो सकता है हर्चंद ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मैंने अभी जानवी से मिले इंफॉर्मेशन में पढ़ा है पहले जो स्पेशल फोर्स इस केस पर काम कर रही थी वो भी हमारी ही तरह ऐसे ही उरज कर रह गई थी स्पेशल टीम को एक एक स्टाफ मेंबर में से एक पर शक था कि उसी ने एग्जीबिशन के सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन को लीक किया था उस आदमी का नाम मोहन भटनागर था वो एक एक के लगभग सारे बिजनेस मैनेज करता था एके ने उसे को स्टार की भी जिम्मेदारी दी थी ऐसे में स्टार के चोरी होने के बाद स्पेशल फोर्स को सबसे ज्यादा शक इसी आदमी पर था हर्षित ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा लेकिन उसके साथ बड़ी अजीब सी दुर्घटना हो गई तमिलस्तार के चोरी होने के कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी उसके अपार्टमेंट में गैस लीकेज की घटना हो गई थी जिससे उसके साथ उसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी स्पेशल फोर्स को तुरंत शक हुआ कि मोहन भटनागर का मर्डर हुआ है और यह मर्डर ए के नहीं करवाया ताकि तमिल स्टार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी भी हालत में बाहर ना आ सके स्पेशल फोर्स ने उस वक्त ए के को इस मामले में इंटेरोगेट भी किया था लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ इसके बाद स्पेशल फोर्स और पुलिस मिलकर काफी दिनों तक ए के और उसके करीबियों को भी इंटेरोगेट करती रही लेकिन कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हुआ ओ गॉट अनुष्का अपना सिर पीट लिया काश अगर मोहन भटनागर जिंदा होता तो फिर पक्का था हमें तमिल स्टार के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है क्या पता मोहन भटनागर जोदन सिंह और एक के बीच की कड़ी हो इस वक्त सभी लोग अपना अपना मत रख करके इसके बारे में अलग अलग चीजें कह रहे थे विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित के लैपटॉप में रोही को मोहन भटनागर की इन्फॉर्मेशन दिखाते हुए कहा क्या तुम इसे जानते हो कभी कहीं पर इसे देखा है अपने पापा के साथ या कभी घर पर नहीं सर इसे कभी नहीं देखा मैंने रोहि ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया लेकिन विक्रांत ने हार नहीं मानी उसने रूही से उन सभी संदिग्ध की लिस्ट देखने के लिए कहा जिन्हें पुलिस ने पहले चिन्हित कर रखा था उसने रूही को ध्यान से इस लिस्ट पर नजर डालने के लिए कहा उसे पूरी उम्मीद थी कि इन सभी संदिग्धों में से किसी न किसी को रूही जरूर पहचान लेगी विक्रांत के मन में भी यही आवाज़ आ रही थी कि आज उसे जरूर कोई न कोई जवाब मिलने वाला है